पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता शान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है ओ चरित्रवान ही यहाँ महान है पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ए जन्म तुम्हारा ए जन्म बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ए जन्म तुम्हारा ए जन्म जगत की कर्म भूमि में करो भले करम करो भले करम जगत की कर्म भूमि में करो भले करम करो भले करम अच्छे रखो विचार उत्तम करो व्यवहार अच्छे रखो विचार उत्तम करो व्यवहार आदर्श व्यक्ति की पहचान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान वही यहाँ महान नहीं पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो तुम्हारी आंखों में रखो विमल विमल सदा विमल विमल तुम्हारी आंखों में अमरुद्र रखो विमल विमल सदा विमल विमल तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल सदा सरल सरल तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल सदा सरल सरल तुम हो के निर्विकार करो सबका सत्कार तुम हो के निर्विकार करो सबका सत्कार ए जन्म तुम्हारा इम्तिहान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है ओ चरित्रवान ही यहाँ महान है पवित्र मन रखो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 नमस्कार आप सुन्दर रेडियो मधुबन नाइन्टी प्वाइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष बहुत ही खास मेहमान हैं और मनोहर वालजीभाई झाला सर है जो चेयरमैन है स्टेट ऑफ यूनियन स्टेट मिनिस्टर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए हुए हैं तो आप सभी की तरफ से मनोहर वालजीभाई झाला सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में धन्यवाद जी सर मैं चाहूंगा कि जो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जो माउंट आबू ज्ञान सर और आपने देखा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में आ, कुछ विशेष रूप से जो चीजें आपने देखी हैं आज तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर करें कि आपको क्या फील हुआ इस पावन धरा पर आने के बाद वैसे तो मैं कल से आया हूँ जी और मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मैंने सुना था जाना था पढ़ा था लेकिन पहली बार ऐसे में दूसरी बार आया हूं लेकिन आज पहली बार मैंने सही से मैंने आज पूरे देखा है इस विद्यालय को और मुझे बेहद खुशी हुई है जी जी जी कि यहां पर जो इस तरह से अपने कार्यकर्ता आप देखिए कि का जो ध्येय है आध्यात्मिक की तरफ लोगों को मोड़ना जी जी जी उस हिसाब से मैंने यहां उनका साक्षात्कार किया और मैं सबसे पहले अपना दीदी को भी मिला और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और दीदी ने खास करके मुझे रक्षाबंधन की राखी भी बांधी क्या बात है है क्या तो बात तो हो गया बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल रोमांचित हो गया और ये पल मेरे लिए बहुत ही सुनहरी थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया साथ साथ हम निर्भय भैया से भी मिले अच्छा। और उनके साथ सारी टीम अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे।, थे उनके कोऑर्डिनेटर या वो भी उनसे भी मुलाकात हुई बहुं बहुं। और मुझे ये सारी जानकारी लेकर बेहद ही खुशी हुई कि बहुत ही अच्छी तरह से इसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है ये मैंने खुद अपनी आंख से देखा और मुझे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता कि सारा कैसे हो रहा है ऑटो जैसे ऑटोमेटिक <laughs> जैसे मशीने चलती है इसी तरह से सारे हमारे यहां जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आने वाले सब सब में हिस्सा ले रहे हैं तो आज ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि पूरे देश में अगर ऐसा होता तो हमारा देश कहीं कहीं, ओ, कहीं बहुत ऊंचे पर पहुंच, सक, <laughs> पहुंच सकता है और आने वाले दिनों में वही होगा जो बाबा ने सोचा है सही बात है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे श्रोताओं को आ, बहुत कम शब्दों में जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से क्या कुछ हो रहा है और किस तरह का प्रकंपन यहां से पूरे विश्व की तरफ जा रहे हैं वो आपने अनुभव किया है और यहां पर आठों सभी लोग अपने आप काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक मैनेजमेंट एक जो है आ, गुरु शिष्य की परंपरा है जिनको बहुत ही अच्छी तरह से वो दीक्षा मिल गई है और वो लोग अपना काम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं परम बना लोक कल्याण अर्थ सेवा कर रहे हैं तो वो चीजें आप देख पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में क्या आप नया चीज करने वाले यूनिक चीज मुझे जो मेरा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है जी जी जी वो सारा हमारे जो वर्कर है वो सफाई में लगे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जो सफाई अभियान है उनके वो प्रहरी है और उनके सैनिक है तो आज पूरे देश में अच्छे से सफाई हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते जी। ऐसे प्रणाम भी आ रहे हैं और खास करके मैं यहां पे ब्रह्मा कुमारी के जी इस कैंपस में मैं आया तो यहां भी मुझे बहुत सफाई दिखी सबसे अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगी तो वो सफाई क्योंकि सफाई से ही लोगों एक पहचान बनती है अगर सब कुछ भी करो कुछ कैसे भी अच्छा करो लेकिन सफाई नहीं है तो कुछ नहीं है तो यहां मैंने सफाई भी देखी और उनके बाद मैंने आध्यात्मिक तौर पर भी मैंने आ, आ, मैंने जाना और पहचाना कि जैसे तन की सफाई है वो तो, तो जरूरी है सब करते भी हैं। लेकिन तन की सफाई ज्यादा करते हैं अगर इतनी, इतनी सफाई मन की करे हुँ, हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी दुनिया में जो है या तो देश में जो है वो सारी परेशानियां क्योंकि मन की सफाई से ही और जो विषय आज हमें सेमिनार में जो विषय था जी जी कि राजनीति में ये आध्यात्मिक सशक्तिकरण कैसे होगा कैसे होगा तो वही चीज अगर देश को बदल सकती है तो हमारा जो देश था वो विश्व गुरु था वो इसीलिए विश्व गुरु था कि उस वक्त जो हमारा यहां आध्यात्मिकता जुड़ी हुई थी इसलिए सारे दे, सारे विश्व के लोग यहां आते थे लेकिन काफी समय से ये आध्यात्मिकता छूटी है हमसे कई न कई तरह नहीं, नहीं, तो फिर से वो आध्यात्मिकता अगर आ गई जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद आध्यात्मिक इंसान हैं अब देखिए इसीलिए तो उनका नाम पूरे विश्व में चलता है आज नंबर वन है वो लीडरों में तो वो उसकी वजह भी आध्यात्मिक है।, है तो मैं आपके हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भी वही काम में लगी हुए हैं तो अगर ये विषय आपका जो है यहाँ का और जिस तरह से आप अपनी संस्था जो काम कर रही है ऐसे ही काम में निरंतर तो होता निरंतर होता रहेगा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत परिवर्तन देश में आ सकता देश है देश में आ सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशाकर्ताओं हमारे श्रोताओं को भी ये बातें समझ में आ रही होगी और जो आप बता रहे हैं उसके साथ में वो भी कनेक्ट हो रहे हैं कि कहीं न कहीं स्वच्छता सिर्फ एक आ, बाहरिक नहीं है आंतरिक भी हो जाए तो पूरा जीवन ही परिवर्तन हो सकता है संसार ही बदलाव संसार का परिवर्तन हो सकता है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके लिए आपने अलग अलग एग्जांपल्स भी दिए पीएम सर जी का भी आपने बताया बहुत ही अच्छी तरह से सरजी बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर और काफी उन्होंने इनिशिएटिव लेकर इसके ऊपर पूरी तरह से पूरे भारत में एक धुम मचाई है और वो चीजें आज भी लोगों के जहन में है कि हमें इस चीज को अच्छी तरह से करना है तो चलिए जाते जाते मैं कहूंगा कि रेडियो के माध्यम से पूरा विश्व आपको सुन रहा है जो तो उन सभी के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे खास करके जिस हमारा जो आयोग है सफाई जी सफाई आयोग जिसका नाम है तो मैं यही संदेश दूंगा कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाया है तो मैं सारे देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि अपना घर स्वच्छ रखें अपना आंगन स्वच्छ रखें अपनी गली स्वच्छ रखें अपना शहर स्वच्छ रखे ना, अपना देश भी स्वच्छ रखे ये स्वच्छता में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो छोटा एक सफाई अभियान को एक बड़ा स्वरूप दिया है तो उनमें भी बहुत ताकत है अगर ये सही में सफाई अभियान जो सफल हो रहा है और सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं और ज्यादा जुड़े तो ये देश फिर से बहुत ऊंचाई तक जा सकता है यही मेरा संदेश है कि सफाई खुद की भी रखो और तन की और मन की दोनों की सफाई रखे चलिए <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये संदेश पसंद आया है और उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि इस संदेश के बाद मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और इनिशिएटिव ले और थोड़ा काम ज्यादा करे इस पे और जैसे की सर ने कहा कि बाहरिक स्वच्छता के साथ साथ आप आंतरिक यानी अपने मन का भी सफाई का ध्यान रखें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सब आपके अब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अवसर दिया पूरे देश के पूरे विश्व में रूबरू होने का अब, आपका बहुत बहुत तह दिल से अब उठो देश के भाग जगाने हैं आपको निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है अब ठान के मुठ्ठी कसने की भारी है स्वच्छता की ज्योत जागी स्वच्छता की ज्योत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 निर्मल निर्मल कुछ भी तरचाने हैं हमको बनकर धारा बहना हमको नगर नगर बसती बसती गाँव गली और हर एक नगर नगर पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम कोना कोना जगमग जगमग होना ही है सिद्ध पे आ जाए देश मेरा देश मेरा देश मेरा फिर देखना तुम कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब खान के मुट्ठी कसने की बारी है स्वच्छता की जोत जो जागी जो रे स्वच्छता की मर आ गई रे सूरज को स्नान कराना है धरती को भी नहलाना है जो मन से निकले उमर घुमड़ उस नदी को आज बहाना है स्वच्छता की जोत जागूर स्वच्छता की जोत जागूर तो स्वच्छता की जोत जा